रमका भव भय भयाम भवसुखम दुराष्त निखिल हृद भान तम भुवनपम विभाद धनुज निचया सुचरितम सदातम गोविंदम परम सुख कंदम भजत रे अजार्क्षा इवतरम खगा यथा बत्सतरा क्षुधार प्रियं प्रभ्यूषितिष मनोरबिंद दिदृक्ष नम कमल न भम कमल मे कमलपदा नमस्ते कमलेशक्षण यो ब्रह्मण विदा पूर्वं यो वै वेद प्रणोति तस्म त्मबुद्धि प्रकाशम मुहम प्रपदे आत्मा पूर्ण काम परमन निष्कांस मृग्यमान प्रेमरस पिपासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी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 एतज्ञवात्म संस्थापरम वेदित किता भोग्यम प्रेरिता प्रोक्त त्रिविधम ब्रह्म में आय मनुष्यों इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले यह जानो कि तीन तत्वों को जानना है तीन तत्व चौथा कोई तत्व न था न है न होगा जानने का प्रश्न ही नहीं वेद कह रहा है श्वेता चतुरो उपनिषद एक बारह ये नारद परिवराज को पिषद में भी मंत्र है नौ ग्यारह उन तीनों के नाम भी सुन लो भोक्ता ब्रह्म भोग्य ब्रह्म प्रेरक ब्रह्म तीनों ब्रह्म ए, हम तो सुन रहे थे ब्रह्म एक ही होता है त्रिविधम ब्रह्म में तत्वेद कह रहा है तीन प्रकार हैं ब्रह्म के ब्रह्म नहीं है तीन एक ब्रह्म के तीन प्रकार है। तीन भिन भिन हैं तीन भिन्न भिन्न स्वरूप हैं तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं, भोक्ता ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मा नीरम रथ मेव तुम बुद्धिम तुषारथिम विधि मन प्रग्रह मेव इंद्रिया हया ना विषयां तेषु गोचरा आत्मेन्द्रिय मनोजुक्त भोक्ते मनीषिण कठोपनिषद एक तीन तीन एक तीन चार और ये पैंगलोपनिषद ने अर्थात एक रथ है उस रथ में कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी है घोड़ों को गवर्न करने के लिए और वो रस्सी लेकर एक व्यक्ति रथ पर बैठा है वो जैसा रस्सी को इशारा करता है वैसे ही घोड़े चलते हैं वैसा ही रथ चलता है और एक पैसेंजर है और ये रथ भगवान ने दिया है ब्रह्म ने दिया है क्यों दिया है मेरे पास आ जाओ इसी पर बैठ के आराम से आ जाना पैदल नहीं चलना पड़ेगा कोई लेबर नहीं परिश्रम नहीं रथ क्या है ये शरीर रथ है इसमें इंद्रियां जो है नाक, आसना त्वचा पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय और इनके मुंह से रस्सी जो है वो मन है और रस्सी को गवर्न करने वाला एक बैठा है सारथी उसका नाम बुद्धि और पैसेंजर बैठा है उसमें मैं जिसको जानना है मैंने जीव और जाना कहा है ब्रह्म के पास तो फिर ब्रह्म का घर कहा है बिल्कुल पीछे ऐसे देखो एक हाथ है सामने दूसरा हाथ उसके पीछे कर रखा है मैंने ये जीव है रथ पर बैठा इसी के पीछे है ब्रह्म का घर और ब्रह्म खड़ा है रथ को घुमा लो बात पहुंच गए रथ को घुमा लो चलो लो मत ज्यादा कुछ नहीं करना है तो रथ को घुमा लो आ गया घर अरे घर आ गया मैं तो अनाद काल से रथ को आगे ले जा रहा हूं अन तो जुग बीत गए क्योंकि ये मैं जो है हे ममसो जीवलोके जीव भूता सनातन ये सनातन है ना आत्मा श्रुतेर्त्यवाच्यताभ्य दो तीन अठारह वेदांत एक दो अठारह कठोपनिषद दो बीस में भी ये मंत्र है अजो नित्या शाश्वत पुराण गीता कठोपनिषद और गीता में बिल्कुल एक प्रकार का है और अजो नित्या शाश्वत पुराना ये पुराना है कितना पुराना है <laughs> आज नित्य कितने शब्द लिखे सनातन है पुराना है आज है अनाद है सनातन है और बिल्कुल पीछे ब्रह्म खड़ा है आ जाओ लेकिन असमान माई सृजते विश्व में तत्व स्में चान्यो माया सन्निरुद्ध श्वेता चार नौ ये माया के इशारे पर चल रहा है माया संसार में जब कोई भूत से आविष्ट हो जाता है कोई आत्मा किसी आत्मा पर हावी हो जाती है जिसको आप लोग कहते हैं कोई भूत लगा है कोई प्रेत लगा है तो जितनी देर तक वो भूत रहता है वही वर्क करता है महापुरुषों को भी महाभूत लग जाता है वो नंदपूत तो वही करता है सब काम फिर महापुरुष कुछ नहीं करता भगवत प्राप्ति के बाद नंदपुत का भूत महापुरुषों के ऊपर हावी हो जाता है और महापुरुष को कहता है तुम चुप बैठो मैं सब कुछ करूंगा तस् कार्यम न विद्यते यस्वामरतिरव स आत्मतृप आत्मनेमना तुष्ट कार्य नीदे तीन सत्र गीता नैव कर्तव्यम् अस्ति कर्तव्य न सतत्वेद एक तेज तेईस जावाल दर्शनोपनिषद अगर कुछ करता है वो महापुरुष तो महापुरुष नहीं है महापुरुष का मतलब कृत कृति कृत कृत्य करना कर चुका कृतार्थ वो जो कुछ पाना था पा चुका अब कुछ भी क्यों करे हम क्यों करते हैं कोई भी कर्म कुछ पाना है आनंद जो पा चुका वो कुछ क्यों करे अगर करे तो क्वेश्चन होगा लेकिन हर महापुरुष करता है और भगवान भी करता है अरे भगवान को क्या पाना है नमे पार्थास्त कर्तव्यम त्रिशुलोके सुकिचन अर्जुन मुझे कुछ पाना नहीं है लेकिन देख मैं भी सब कर्म करता हूं उसी देर में लोका नकुर तीन बाईस तीन चौबीस गीता तो ये भगवान और महापुरुष जो कर्म करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हम सब जीवों के लिए करते हैं यूनिवर्सिटी पास कर चुका एक स्टूडेंट अब यूनिवर्सिटी नहीं जाता पड़ोसी ने पूछा आजकल तुम मटन गश्ती करते रहते हो कॉलेज नहीं जाते वो पढ़ाई खत्म हो गई एम वगैरह सब कर लिया अब क्या करने जाए नौकरी लग गई फिर जाने लगा अरे तुम तो कह रहे थे जी की हमारी पढ़ाई खत्म हो गई मैं क्यों जाऊं अब फिर जाने लगे कॉलेज अरे अब पढ़ने नहीं जाता मैं पढ़ाने जाता तो जीव कल्याण के बिना महापुरुष और भगवान से रहा नहीं जाता इसलिए वो सब कुछ करते हैं सब कुछ हम क्या करेंगे जितना वो करते हैं अरे देखो भगवान ने श्री कृष्ण ने सोलह एक सौ सो आठ ब्याह किया और दस दस बच्चे ऐसी गृहस्थी कहीं देखी है सात अरब आदमी है इस समय अगर किसी के दस बारह पंद्रह स्त्री होती है और उसके पचास बच्चे हो जाते हैं तो टीवी पर हो अखबारों में कितना प्रोपगंडा होता है कितना सारा कर्म करते हैं इतना युद्ध करते हैं भगवान भी महापुरुष भी सब वर्क करते हैं राज्य करते हैं ध्रुव प्रहलाद करोड़ों वर्ष पुस्तक लिखते हैं आश्चर्यजनक तीन साल में वेद्यास ने चार लाख श्लोक लिखे तीन साल में चार लाख अरे तीन साल में कोई आदमी दस हजार भी नहीं लिख सकता आज के जमाने में बस वो बोलते गए गणेश जी लिखते गए सोचना नहीं है सोचना नहीं है बस वो बोलते गए और लिखते गए और अगर कहीं बाथरूम वगैरह को जाना हुआ तो 8,800 हजार आठ सौ ऐसे लिखवा दिए जिसको गणेश जी को सोचना पड़ा कुछ देर अर्थ ये दोनों में शर्त हो गई थी वेद व्यास ने कहा देखो तुमको बंद नहीं करना होगा लिखना हम जब बोलते जा लिखते जाना हम उठने नहीं देंगे गणेश जी ने कहा हमारी भी एक शर्त है क्या कि तुम बोलना बंद नहीं करना उनने कहा फिर हमारी भी एक शर्त है क्या तुम जो श्लोक हम बोले और तुम लिखो उसको समझ के ही लिखना बिना समझे न लिखना तो गणेश जी को ऐसा श्लोक बोल दे कि उसको समझने में 10-15 मिनट लगे तो उतनी देर में नहाए वहाये आवे ऐसे आश्चर्यजनक काम महापुरुषों ने हमेशा किए अब आप कहते हैं वो कुछ नहीं करते अरे तो अपने लिए नहीं करते हमारे लिए करते हैं अगर वो ना करें हमारे लिए तो फिर महापुरुषों के लिंक समाप्त तो हो जाए जैसे आज दस महापुरुष हैं दुनिया में दो महापुरुष हैं, अगर वो हम लोगों के लिए मार्ग न बतावे हमारे लिए तो तो बस सदा के लिए महापुरुष बनना बंद हो जाए कोई जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता क्योंकि बिना महापुरुष की हेल्प के तो थियोरी की नॉलेज भी नहीं हो सकती आगे की कौन कहे अरे भगवान भगवान का तो छोड़ दो हम जब पैदा हुए तो हमको का खा बोलना भी नहीं आता था वो भी टीचर ने सिखाया बोलो बेटा का हमने भी डर के मारे कही दिया का हा देखो मैं का की शक्ल बनाता हूं बनाओ ये ऐसा होता है का तुम भी बनाओ हमसे नहीं बनता लो तुम्हारे कलम मैं पकड़ता हूं तुम भी हाथ से पकड़े रहो देखो ऐसे गोली बना ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है, भूल गए <laughs> तो गुरु के बिना तो हम एक अक्षर भी नहीं जान सकते थे भगवान भगवान की बात जानना तो अलग है दूर की बात है इसलिए वे महापुरुष कुछ नहीं करते भगवत प्राप्ति के बाद एक ये भोक्ता ब्रह्म है और भोग ब्रह्म है माया हम इसका भोग करते हैं ना देखो जीवात्मा जीवात्मा को भी खाए उनसे सेवा करावे और जड़ वस्तु से भी पृथ्वी जड़ है हाँ, इसमें गेहूं डाल दिया हाँ, पृथ्वी ने एक गेहूं का सौ गेहूं कर दिया हा हम उसको हम ले आए और पेड़ को से गेहूं को अलग कर दिया अब बिचारा पेड़ क्या करे आपने सिर काट लिया उसका वो खड़ा है वो भी जीव है आपे की तरह लेकिन आप बलवान है आपने उसे काट लिया सिर उसका और उसको ले जा करके और फिर आ, आटा बना के और फिर आग में रोटी बना के और ठाठ से खा रहे ये जीव जीव का आहार और इस शेर को भी बस में करके रुपया कमाते हैं हम लोग गाय को भैंस को घर में बांधते हैं, हैं और उसको भूसा वगैरह खिलाते हैं, हैं वो खुश होती है देखो आदमी बड़ा अच्छा है हमको खिला रहा है लेकिन जब दूध दूह के आप उसके बच्चे को बांध के दूध दूहते हैं तो सोचो कितना कष्ट होता होगा उसका वो देखती रहती है अपने बच्चे को वो बेचारा दूध नहीं पी रहा है मेरा बच्चा होके भी और ये आदमी सब दूध ले जा रहा है निकाल के कितना स्वार्थी है आदमी सोचो तो ये संसार भोग्य है माया हम भोगता है और एक भगवान है ब्रह्म वो प्रेरक है ये तीन तत्व हैं अब सोचो भगवान जीव माया ये तीन नाम नोट करो अब भगवान भी दो प्रकार का बहुत बार बताया है मैंने निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण ब्रह्म तो एक ही है इस बार बार मैं कह रहा हूं भूलना नहीं उसका स्वरूप दो है ब्रह्म शब्द जो बोल रहा हूं मैं यानी निराकार इसमें भगवान की केवल दो शक्ति प्रकट होती है एक अपनी सत्ता की रक्षा और एक अपना सच्चिदानंद स्वरूप की रक्षा अपना स्वरूप आनंद बस और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती इसलिए और कुछ वर्क नहीं करता हो और भगवान इनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं इसलिए उन सब शक्तियों के द्वारा उनका नाम है रूप है गुण है लीला है धाम है उनके जन है व्यापक भी है ठीक है लेकिन गोलोक भी है उनका अपना धाम भी है वेद कहता है ते लोकेशु पात काले मुकोपनषत्न दो छ्य ब्रह्मपुर हे सभ्योम्यात्मा प्रतिष्ठिता दो दो मुंडकोपनिषत् न तूो भाति न चंद्रता ने कुतोय मग्नि तमेव भांत तमे भात मनुभातिम मुंडकोपनिषद दो दो दस और ये में भी मंत्र है चौदा अनंते तेनोपनिषद चार नौ अस्मालोका स्वर्गे लोक के जे ये प्रतिष्ठति आयतरियोपनिषद तीन एक चार और ये मंत्र आत्मबोधोपनिषद में भी है सदा पशंति सूरय तद विष्णु परम पदम छ सात सुबालोपनिषद आठ तीन नृसिंघतापनियोपनिष सताइस गोपाल तापनियोपनिश चौदह स्कंदोपनिषद चार तीस पेंगलोपनिषद चार एक त्रिपुरा तापनी उपनिषद इन सब में ये मंत्र है तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं गोलोक एक भागवत भी कहती है न तत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुर सुराचिता नत्र माया व माया नहीं जा सकती दो नौ दस भागवत बसंत पुरुषा सर्वे वैकुंठमूर्त तीन पंद्रह चौदह भागवत न रजस्तमश न वै विकारो न, न महान दो दो सत्रह भागवत यद् स्वरुचारह छत्तीस भागवत शास्त्र वेद कह रहे हैं वो गोलोक है जिसे गीता भी कहती है यद ग निवर्तन ते तद धाम परम तू तो वो ब्रह्म दो प्रकार वाला है एक निर्गुण निराकार ब्रह्म एक सगुण साकार ब्रह्म और दोनों के भक्त भी हुए हैं कल युग में निराकार के भक्त नहीं हो सकते इतना कठिन है लेकिन कोई हो जाए तो कोई रुकावट नहीं सबके लिए अधिकार है और ये जीव भी दो प्रकार का है एक को कहते हैं स्वांश जीव और एक को कहते हैं विभिन्नाश जीव स्वांश जीव जो होते हैं वो पराशक्ति से युक्त होते हैं मैंने बताया था ना भगवान की तीन शक्तियां प्रमुख हैं पहली पराशक्ति वो पर्सनल पावर है उससे युक्त जो होता है उसके पास माया खड़ी नहीं हो सकती वो सदा से मायातीत है और सदा तो रहेंगी एक बार मायातीत हो गया जो वो सदा को हो जाएगा फिर माया हावी नहीं हो सकती सूर्य के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता तो स्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर सब ये भगवान के अवतार ललिता विशाखा आदि सब ये स्वांश हैं और विभिन्न हम लोग हैं ये सदा से मायाधीन हैं लेकिन सदा रहेंगे ऐसा नहीं है अगर रथ को पीछे घुमा दे अबाउट टर्न हो जाए भक्ति के द्वारा तो माया हट जाएगी समाप्त हो जाएगी माया शक्ति रहेगी हमसे हट जाएगी जैसे जेल में बेडियां होती हैं बेड़ी लोहे की तो बड़े बड़े भयानक जो डाकू होते हैं उनको पैर में भी हाथ में भी बेड़ी लगा देते हैं भागे है ना किसी को मारे ना छ महीने के लिए किसी को दो साल के लिए समय पूरा हो गया हाँ अच्छा अब आपको तो छोड़ा जा रहा है अच्छा तो जाऊ हा नहीं नहीं ये बेड़ी रख जाओ हमें खरीदना पड़ेगा फिर अब तुमको कटवाना पड़ेगा उसमें चाबी होती है उसको खोला बेड़ी को रख दिया अब तुमको ये बेड़ी नहीं लगेगी अब तो तुमने अपराध किया था उसका दंड समाप्त तो हो गया आप तुम जाओ स्वतंत्र हो अब फिर डाका डालोगे तो फिर ये लगा देंगे तो ऐसे ही ये माया रूपी बेड़ी जो पड़ी है हमारे ऊपर हे जब हम भक्ति के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त कर लेंगे तो भगवान खोल देंगे कह देंगे तुम स्वतंत्र हुए तो ये तो संसारी फिर डाका डालता है लेकिन जीव एक बार जो मुक्त हो गया वो सदा को हो जाता है तो दो प्रकार का ब्रह्म दो प्रकार का जीव दो प्रकार की माया भी होती है एक का नाम जीव माया एक का नाम गुण माया जीव माया ने दो काम किया एक तो हमारा अपना असली रूप भुला दिया मैं कौन मैं दो हूं ना जो एक मैं अंदर है जो मरने के बाद चला जाता है और एक मैं शरीर है जो रह जाता है मरने के बाद ये तो गधा भी देखता है तो जो चला जाता है वो मैं निराकार है और ये शरीर साकार है मैं नित्य है शरीर अनित्य है मैं सनातन है शरीर एक दिन बना और एक दिन समाप्त होगा जो बनेगा वो समाप्त होगा और जो सदा से है सदा रहेगा तो जीव माया ने हमारा अपना असली रूप भुला दिया हिप्नोटिज्म कर दिया हमारी बुद्धि में अरे संसार में देखो बहुत से लोग मेंटल हो जाते हैं ना तो वो भूल जाते हैं मैं कौन हूँ वो पकड़े गए पुलिस ने पकड़ा तुम कहा से आए हो कौन हो मर जाए जाए ऐसे बोल देता अब वो बेचारा कोई यादें ही नहीं मैं कौन हूँ वो कैसे बतावे तुमको घर का पता अगर घर का पता ही बताने वाला होता तो पागल क्यों होता और दूसरा काम किया जीव माया ने कि संसार तुम्हारा है उसने अटैचमेंट करा दिया तुम देह हो और तुम्हारा सुख यहां है आंख से संसार देखो कान से सुनो नासिका से संसार की गंध लो रसना से रसगुल्ला वगैरह खाओ ये विषय बहुत इसी में सुख है पक्का अटैचमेंट बड़े बड़े भगवान के आए अवतार बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप आए बड़े बड़े लेक्चर दिए हमने अनंत बार सुने लेके वही के वही खड़े कोई कुछ नहीं कर सका हमारा हो आमूल सिक तम पायसा घृते नभृ मधुर दूध घी चीनी से तुम नीम के पेड़ को लगातार सींचो, उसका कड़वापन नहीं जाएगा वो कड़वा ही रहेगा ऐसे हमारा हाल है मेरो मन हरी जू हठ नजे तुलसीदास जी ने कहा हट नहीं छोड़ रहा है मन बहुत से लोग प्रयत्न भी करते हैं ऐसा नहीं है कि हम इतने घोर मूर्ख हैं कि, कि किसी महापुरुषों भगवान की बाणी को विश्वास नहीं किया, किया। और कोशिश भी किया लेकिन चंचलम हि मना कृष्ण प्रमाथ बल बदम कस्याम निग्रह मन ने वायब सु हजारों जन्म जोगी लोग प्राणायाम वगैरह करके मन को कंट्रोल करना चाहते हैं झुंझाना नाम भक्ता प्राणायाम आदि अक्षीण बासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थित दस इक्यावन इकसठ भागवत बड़े बड़े योगी लोग युगो प्रयत्न करके बिना भगवान की भक्ति के अष्टांग योग के बल पर मन को बस में करना चाहा, लेकिन बासनम बासना नहीं गई मन की इसलिए फिर संसार में आसक्त हो गए फिर गिर गए जैसे शंकराचार्य ने कहा आयूढ़ोपी निपात्यते धा ज्ञानी अंतिम अवस्था में भी पहुंचकर कर आरोही परम पदम तथा पतंत हो दस दो बत्तीस तो एक जीव माया और एक गुण माया होती अरे वो तो सबसे बलवान है उसी के लिए भगवान कहते हैं दैवी है माया में ताम तरंती ते ये गुणमयी जो माया है ये इतनी प्रबल है कि कोई भी किसी भी साधना से समाप्त नहीं कर सकता मैं जिसको चाहूंगा किसको चाहेंगे आप जो मुझे चाहेगा उसको मैं चाहूंगा हम चाहते तो हैं आपको तुम जितना चाहोगे उतना हम चाहेंगे जे यथा माम प्रपद्यंते हम चार ग्यारह गीता तो दो स्वरूप भगवान के दो स्वरूप हमारे लोगों के जीव के दो स्वरूप माया के लेकिन ये जीव और माया दोनों भगवान के आधीन है और इस मै को जब मेरा माने भगवान मिल जाए हम उनको जान ले पा ले देख ले तो अज्ञान भी चला जाए आनंद भी मिल जाए इसके लिए भक्ति मार्ग का अवलंब लेने के लिए आपको बताया गया एक दिन मैंने कहा था कि मैं कल गीता सुनाऊंगा अधिक फिर मैं भूल गया आज सुन लो गीता से गीता में भगवान ने सबसे पहले चैलेंज किया मामे में ये प्रपद्यंते एव शब्द जो होता है संस्कृत में उसका मतलब होता है ही माने केवल ओनली जिसे आप कहते हैं और कोई मार्ग नहीं है ये गीता है क्या हम आपको गीता का हाल बतावे तो आप हंसेंगे सारी गीता है क्या नंबर एक अर्जुन दुर्योधन ये दोनों गए द्वारिका मदद मांगने श्री कृष्ण की और जब जो होता है दो पार्टी में तो अपने अपने दोस्तों के पास लोग जाते हैं भाई तुम हमारी पार्टी में आ जाओ तो श्री कृष्ण के तो सखाई थे अर्जुन लेकिन दुर्योधन मक्कार था तो उसने कहा कि वो श्री कृष्ण तो बोंदू भट्ट चलो उनसे मांगेंगे वो देंगे भी हम बेवकूफ बना लेंगे उनको दोनों गए चरण के पास अर्जुन बैठ गया ठाकुर जो सोने की एक्टिंग कर रहे थे और दुर्जोधन से रहाने बैठा क्योंकि क्यों, वो राजा था ठाकुर जी ने उठने की एक्टिंग की जागने की आर्जुन तुम कैसे आए दुर्जोधन ने कहा अरे मैं भी आया हूं ओ आप लोग इस समय कैसे आए बता दिया ऐसे आए। आएगा ऐसा है कि एक तरफ तो मेरी 18 अक्षौणी सेना रहेगी हथियार बंद युद्ध करेगी बाकायदा जैसे दुश्मनों से करती है और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा बिना हथियार के तो भाई बताओ तुम लोग बांट लो क्या लोगे? जट बोल पड़ा अर्जुन पहले हम तो आपको लेंगे दुर्जोधन ने कहा कि बन गया बेवकूफ अर्जुन भी और ठाकुर जी भी उन्होंने कहा हमें आप नहीं चाहिए फौज दे दीजिएगा हथियार बंद उनने कहा चलो झगड़ा मिटा लड़ाई नहीं होगी दोनों में जाओ तुम दोनों अपना अपना लड़ने की तैयारी करो हम आ जाएंगे और हमारी फौज पहुंच जाएगी तुम्हारे एरिया में अब आप जरा सब लोग सोचिए अपार हो आप लोगों में कोई चाहे कोई बृहस्पति हो सबकी समझ में आ जाएगा अर्जुन को ज्ञान था कि श्री कृष्ण भगवान हैं ये जब जिस पक्ष में रहेंगे वो जीतेगा वरना वो कहता कि महाराज ये कौन सा निर्णय है आधी फौज हमको दीजिए आधी उनको दीजिए ये न्याय है बिना हथियार के आप क्यों आप पूजा करेंगे कीर्तन करेंगे क्या अरे वो तो लड़ाई का मैदान है ये नहीं सोचा अर्जुन ने बड़ा खुश श्री कृष्ण हमको मिल गए इसका मतलब श्री कृष्ण को अर्जुन जानता था ये भगवान है अरे वो जानता क्या है तो दोनों नर नारायण के अवतारे ही है पूर्व जन्म में ही अर्जुन महापुरुष था सब शास्त्र वेद कहते हैं गए युद्ध के मैदान में खड़े हो गए दोनों पार्टियां अपने अपने हथियार बंद सैनिकों के साथ अर्जुन ने भी कहा कृष्ण रथ ले चलो बीच में खड़ा करो रथम स्थापय में च्युत से नोर रथम स्थापय अब श्री कृष्ण भगवान थोड़े ही हैं इस समय सर्वेंट है सारथी जो होता है ड्राइवर हो तो नौकर होता है ना स्थाप है ऑर्डर दिया ठाकुर जी ने कहा यस सर ले गए खड़ा कर दिया अब शंख बदता है पहले कि युद्ध शुरू हो अलार्म हुआ श्री कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया अर्जुन ने भी बजाया पांच जन्य ऋषि केशो शो देव धनंजया श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांच जन्य और अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त और सब कौरों ने भी बजाया इतने में देखा अर्जुन ने रथ पर खड़े होके आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा जब बैट्समैन खड़ा होता है तो चारों ओर देखता है कहा खड़े हैं फील्डर <laughs> आ बैठ गया अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा आप लोग सोचिए जरा ऐसा कोई कहेगा जो भगवान जान करके बिना हथियार वाले श्री कृष्ण को लाया है वो ऐसा कहीं बोलेगा हम युद्ध नहीं करेंगे क्या उसको मालूम नहीं है किससे युद्ध करना है ये तो पहले भी मालूम था उन्हीं को तो देख रहा है और क्या कहता है शिष्यस्ते हम शादी मम प्रपन्नम दो सात मैं आपका शिष्य हूं प्रपन्न हू शरणागत प्रपन्न हूँ अब बात खत्म हो गई भगवान यही तो कह रहे हैं कि तुम प्रपन्न हो जाओ मैं कृपा कर दू अर्जुन पहले ही बोल गया मैं प्रपन्न हूं शादी ऑर्डर कीजिए तो श्री कृष्ण कह देते ऑर्डर युद्ध करो युद्ध नहीं करूंगा और कोई ऑर्डर कर दो घर जाओ पलंग पे सो जाओ चद्दर ओढ़ के ये आर्डर करो न नजोत गोविंदो मुक्तवा तूष्णिम बबू दो नाव गीता हथियार छोड़ के धनुष और चुप हो गया तूष्णीम बबू बताओ भगवान कितने धर्म संकट में पड़े होंगे उस समय कि ऐसा पागल आदमी हम हमारी भी इसने बेजती करवाई अब मैं रथ को घुमा के ले जाऊं तो लोग क्या कहेंगे अब गीता शुरू हुई भगवान ने समझाना शुरू किया तो सबसे पहले दूसरे अध्याय में बताया मैं कौन इसका उत्तर कहा अर्जुन तू जो सोचता है या बोल रहा है कि इनको मारूंगा ये मरेंगे पाप होगा ये मारना मारना क्या होता है आत्मा तो अमर है उसे तू क्या मारेगा मैं भी नहीं मार सकता ये तू तो क्यों बोल रहा है या सोच रहा है यथा बिहाय नरो पराणी दो बाईस जैसे पुराने कपड़े को बदल देता है आदमी नया पहन लेता है ऐसे ही ये शरीर है आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है आत्मा को कोई मार सकता है क्या नैनम छिंदंत श्राणी नैनम तहति पावका न चैनम क्ले दोस मारुता अच्छे निर्वगत स्थाणु रचलो यम सनातन दो तेईस दो चौबीस आ आत्मा को तू नहीं मार सकता कोई नहीं मार सकता <laughs> अर्जुन कहता है <laughs> कोई असर नहीं हो रहा है तुम्हारी स्पीच का यार ठाकुर जी ने और तरह से समझाया और तरह से मुन्ने कहा है सुन वो जो भगवान है ना Oh, उसकी शरण में चला जा तो युद्ध करने का पाप नहीं लगेगा मारने का पाप नहीं लगेगा तमेव शरण गच्छो सर्वभावे न भारत भगवान की शरण में चला जा 18 बासठ पुरुष पर थत्याल आठ बाईस भक्ति से वो मिलेगा उसकी कृपा मिलेगी उसकी कृपा ले ले फिर चाहे जो कर उस कर्म का फल नहीं पाएगा अनन्या चेता सततम जो माम स्मरती नित्य हम सुलभ पार्थ अर्जुन मैं बड़ा आसान हूं गीता में एक जगह लिखा है ऐसा मैं बड़ा आसान हूं निरंतर मुझे अपना मानने का चिंतन कर बस कुछ करना वरना नहीं है मन से चिंतन आठ चौदह तस्मात सर्वेशु कालेषु मां मनुष्यमर निरंतर मन मुझ में रख और युद्ध कर इसी को हम कर्मयोग बता रहे हैं बस आठ सात हा सुनता जा रहा है लेकिन बैठा नहीं दिमाग में मां ये अनन्यासमित नाम जो निरंतर मुझ में मन रखता है अर्जुन उसका ठेका मैं लेता हूं नौ बाईस और अर्जुन संसार में किसी मनुष्य को देवता को खुश करना होता है तो उसके अनुसार चलना पड़ता है वो क्या चाहता है वो उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है मेरे लिए ऐसा नहीं है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या भक्त्यादी अच्छा पत्ता फूल पानी कुछ दे दे मुझे भक्ति से प्यार से मैं ले लूंगा यत करोश यदश नाशुहोश दपस्ते तत्वर्पणम तू जो भी कर्म करता है मुझे अर्पित कर दे तो तुझको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा वो नौ छब्बीस नौ अरे अर्जुन अपि चेत सुधरा भजते मनंद भाग साधुर अत्यंत दुराचारी अत्यंत पापात्मा भी अगर मेरी भक्ति प्रारंभ कर दे वो महापुरुष हो जाए जो राम नहीं कह सकता था वो वाल्मीकि महापुरुष हो गया उसी जन्म में वो अजामिल इतना बड़ा पापात्मा उसी जन्म में महापुरुष हो गया मैं चैलेंज करता हूं अर्जुन क्षिप्रम भवती धर्मात्मा आत्मा शस्व शांति गति अच्छा कौन ते यह प्रति ही न मैं भक्त मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता मैं ठेका लेता हूं नमे ज्ञानी नहीं कहा नमे योगी नहीं कहा केवल मैं भक्त का ठेका लेता हूं माम ही पार्थ बृत्य ये पी सुप जो नया स्त्रियो वैश्यास तथा सुद्रास पर कोई हो पापात्मा हो पुण्यात्मा हो स्त्री हो पुरुष हो नपुंसक हो जो भी मुझसे प्यार कर ले कुछ भी मान के प्यार कर ले फिर कोई कर्म करे उसको पाप पुण्य छू नहीं सकता और अगर कोई ये सोचे कि मैंने तो शास्त्र वेद पढ़ा नहीं नहीं तो मैं जल्द ही भगवत प्राप्ति कर लेता हरे <coughs> नाम वेद न तपसा न दाने न नचे जया मैं वेदाध्यन वगैरह से पंडिताई से नहीं मिलता उससे तो और दूर हो जाता हूं क्योंकि उसमें अहंकार हो जाता है भक्त्यात्म शक्त अहम एवं विधो अर्जुन ग्यारह तिरपन ग्यारह चौवन केवल भक्ति से मिलता हूं अर्जुन अब अंतिम बात सुन सर्वगुहतम भूजा श्रुण में परम बचा स्टोश में अठारह चौसठ प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट सबसे प्राइवेट वाह एक होता है गुह्य माने प्राइवेट एक होता है गुह्यतर प्राइवेट में प्राइवेट एक होता है गुह्यतम प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट और एक सर्व गुह्यतम तीन तो आप जानते ही हैं गुड बेटर और बेस्ट एक और होता है चौथा इतना प्राइवेट वो क्या है महाराज प्राइवेट अर्जुन सावधान हो गया कि आखिरी बात बोल रहे हैं अब इसके आगे बोलेंगे नहीं जरा ध्यान से सुनो उनका मन मना भक्त हो मत, मत जा नमस्कार तुम मन मुझ में लगा दे बस मेरा ही चिंतन कर हेलो बड़ी प्राइवेट बात बताई ये तो तुम बहुत बार कह चुके हो नौवे अध्याय में भी कहा था नौ चौतीस यही शब्द वहां भी है मन मना भो मत भक्तो मत जा नमस्कुरु अरे गधे अच्छा तू तो अब भी नहीं समझा आप सुन एटम बम छोड़ रहे हैं आपकी बार सर्वधर्म परित्यज मामे कम शरणम ब्रज सब धर्मों को छोड़ दे ये जो तेरे दिमाग में बीमारी है गीता के पहले अध्याय से धर्म धर्म का नाश हो जाएगा सबको तो। पाप हो जाएगा तू धर्म सब छोड़ दे और तूने कहा था दूसरे अध्याय में कि मैं शरण में हूं उसमें एक शब्द और जोड़ दे ना कम शरण ब्रज धर्मम और माम दो शरणागति नहीं केवल एक मेरी शरणागति ले ले धर्म सब छोड़ दे और जो पाप की बात करता है ना तो पाप पुण्य का तो फल मैं ही देता हूं कि अपने आप फल बन जाएगा हो मैं उसका पाप माफ कर देता हूं छी अंतेचास करमाणी जो ओ मैंने भागवत बोल दिया हा तो मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा तुझको मैं सोचा सोच मत अच्छा पाप माफ कर देंगे ये अः तब तो कोई डर नहीं है उसने आख खोला कच्चित अज्ञान सम्मोस्ते धनंजय अज्ञान गया समझ में आया नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादान तो मयाच्युत अज्ञान चला गया महाराज ज्ञान हो गया आपकी कृपा से अब आप जैसी आज्ञा दीजिए अपने बाप को गोली मार दूंगा आप समझ गया कि मन आप में रहे तन संसार में रहे तो कर्म का फल नहीं मिलता हम चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें ये गीता है तो शरणागति या भक्ति से भगवत कृपा होगी तब हमारी ये बुद्धि दिव्य बनेगी तब ज्ञान होगा मैं कौन मेरा कौन लेकिन वो सब प्रश्न तो रह गए कि भक्ति से ज्ञान कैसे होगा पंच कैसे जलेगा आदि इसका उत्तर कल होगा लाडली लाल की